बलदेव जी के साथ अंशे सा बलदेव जी के साथ इन्होंने और एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है इसी में वो कहते हैं अंश का है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती तदोरवंश अवतीर्ण वंशे आदरभूत अवतीर आविर्भूतस्य अंशे विष्णु हो यह खलु अंश विष्णु जगत पालयती तय भगवत श्री कृष्ण से वीरियां <laughs> वो कहते हैं कि जिसके अंश विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं उन स्वयं भगवान विष्णु के अंश उन स्वयं भगवान की लीला का वर्णन करिए और विष्णु भी यानी ये इसका अर्थ है तो भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अवती ऋदो ऋदोर वंशी भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्व आत्मा ताली नोवद विस्तरा भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और सर्वात्मा है सब के आत्मा हैं उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर जो जो लीलाएं लाए थी उन सबको हम लोगों को केवल हमी को नहीं जितने और लोग बैठे हैं उन सबको सुनाएगी अब वो कथा कैसी है इसका निर्वचन करते हैं एक श्लोक से निवृत्त तरफ रूपगी यमानाथ भवोसाथ स्रोत्र मनोभराथ गौत्तम श्लोक गुणान पुमान विरजित बिना पशु इसका शब्दार्थ है कि जिनकी कृष्णा सर्वथा शांत हो गई है निवृत तरसई ही उन जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो गाई जाती है गाई गई है और जो भव रूपी रोग की दवा है भवषधात और जो सुनने पर कान और मन को तृप्त करने वाली है आह्लाद देने वाली है श्री कृष्ण की वो सुंदर कथा तो सुनाई तो एक अशुभन के सिवा और कौन ऐसा है जो उसको न सुनना चाहता हो तो यहाँ तीन मुक्त विमुक्षु और विषय ये तीन मुक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष है आत्मा रामाश मुनिर्ग्रंथा रफ्तुर भक्ति मिथुन भूत गुणोवरी ही आत्मा राम के साथ मुनि का संयोग है आत्माराम मुनि होते मुनि सप्तम नहीं होते वो तो भगवान के गुण से आकृष्ट होकर जब संबंधित होते हैं तब मुनि सप्तम होते इसलिए यहाँ यहाँ मुनि आया तो कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भगवान का गुण गाते नहीं, उनके द्वारा गाया जाता है और भवरोग की ये महान औसध है और ये चरित्र ऐसा है सुंदर कि बच्चे भी छोटे छोटे बालक भी अपढ़ लोग भी विषयी लोग भी इसको सुन करके सुख प्राप्त करते हैं और यदि कहीं मन में समझ में आ जाए तो बड़ा आह्लाद मिलता है तो यहाँ ये निवृत्त कर के दो भेद करते हैं एक तो मुक्त महापुरुष और एक मुक्ता मुक्त रहित महापुरुष मुक्ति मुक्ति दोनों से रहित महापुरुष ये दोनों ही की कृष्णा निवृत्त हो जाती है तो मुक्त महापुरुष कौन जो जीवन मुक्त हो गए हैं, ये माया का बंधन जिनका कट चुका है जो नित्य आत्मरमण करते जो आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मा से परे किसी वस्तु का जिनके मन में भाव नहीं रहा कल्पना आई रही जो ब्रह्म भूत हैं, आत्म स्वरूप है इस प्रकार के महापुरुष जब भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं सब वे भगवान का गुणानुवाद करते हैं सनत कुमार आदि ऐसे लोग व्यासादी जीवन मुक्त हैं। पर हुए भगवान के गुणगान के बिना उनसे रहा नहीं जाता उनके कोई तृष्णा नहीं है किसी चीज की उनको पिपाशा नहीं है मुक्त हैं तो मुक्ति की इच्छा नहीं हो गए और मुक्त हैं तो विषयों के संसार से उनको मुक्ति मिल ही गई तो इसलिए उन जीवन मुक्तों के मन में किसी प्रकार की तृष्णा के लिए कल्पना नहीं रहती निवृत्त तरश उनकी तृष्णा पिपाशा सर्वथा और सर्वदा निवृत्त हो गई रही नहीं तो वे महापुरुष भी स्वाभाविक सहज भगवान की लीला कथा का गान करते हैं परंतु वे महापुरुष जो ब्रह्म के साथ संयुक्त हैं एकात्मता को प्राप्त हो गए हैं वे गुणानुवाद करते हैं स्वाभाविक सहज गुणान गुणानुवाद में अनुरक्ति नहीं है उनकी गुणानुवाद में उनकी अनुरक्ति नहीं है लेकिन जो केवल रहना चाहते हैं गुणानुवाद के लिए ही ये एक भेद किया है कि कपिल देव जी ने कहा सालोक स्वास्थ्य सामीप्य सारु पेकत मतुता दीयमान न गृति बिना मत सेवनम जना पांच प्रकार की मुक्ति बताई लोक भगवान के समान ऐश्वर्य लोक की प्राप्ति हो जाए भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए साष्ट भगवान के समीप रहने का अवसर मिल जाए निरंतर सामीप्य भगवान का सार रूप प्राप्त हो जाए चतुर्भुज रूप है भगवान का और भगवान के साथ मिल जाए एकत्व हो जाए ये पांचों प्रकार की मुक्तियां भी दी जाने पर भी सेवा को छोड़कर वे स्वीकार नहीं करते तो वे कौन है वे अमुक्त हैं वे अज्ञानी हैं वे बंधन में हैं तो कहा ये कैसे कहा जाए जो बंधन में हैं जो अज्ञानी हैं उनको मुक्ति देने का प्रश्न क्या है दो हो सकते हैं एक तो जो मुक्ति चाहते नहीं माने जो विषय चाहते हैं जो घोर संसार में सर्वथा पड़े हुए हैं वे लोग मुक्त नहीं चाहते पर उनको मुक्ति देने कौन आता है? ये तो मुक्ति के अधिकारी ही नहीं है और यहाँ तो उनकी बात है कि जिनको मुक्ति दी जाती है ले लो भगवान कहते हैं कि पांचों प्रकार की ले लो पांच में एक प्रकार की ले लो जैसे चाहिए वैसी ले लो तो अधिकारी तो हैं अधिकारी होकर ये मुक्ति का परित्याग करते हैं तो परित्याग क्यों करते हैं परितग क्यों करते हैं ये कौन है तो अमुक्त तो है नहीं भोगों का विषयों का संसार का बंधन यदि उनको होता तो तो ये मुक्ति चाहते ही तो वो बंधन तो रहा नहीं तो हैं तो मुक्त और मुक्त है तो फिर ये मुक्ति स्वीकारने का जिसका क्या अर्थ है मुक्त हैं तो वहां खोला इसको बड़ी सुंदर भावना है कि जो एकत्व है वो हो जाए तब तो इनके इनका स्वभाव के विरुद्ध ही चीज हो जाए सेवा से वंचित हो जाए बिना मत सेवनम जनाहा सेवा ही इनका नित्य स्वभाव है सेवा से वंचित कर दे जो मुक्ति वो मुक्ति तो इनके स्वभाव के विरूद्ध है तो वो तो चाहते ही नहीं रही चार प्रकार की दूसरी सालोक शास्त्र सामी तो सारूक्य चारों नहीं चाहते क्यों नहीं चाहते कि ये चारों ऐश्वर्यवती मुक्ति हैं ये भेद है ऐश्वर्यवती मुक्ति है चारों ये चारों में ऐश्वर्य है चारों में भगवान के समान रूप मिल गया भगवान के समान ऐश्वर्य मिल गया भगवान के समान लोक मिल गया भगवान के समान ये समीपता प्राप्त हो गई तो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं चाहते तो वो कौन है वो है भजनानंदी प्रेमी भक्त वे इस दृष्टि से तो मुक्त नहीं है और उस दृष्टि से उनको मुक्ति की चाह नहीं है तो वे मुक्त भी नहीं है अमुक्त भी नहीं है मुक्त भी है अमुक्त भी है पर निवृत्त तरस हैं उनकी भोग तृष्णा और मोक्ष तृष्णा बिना भोग के और बिना मोक्ष के ही शांत हो चुके गोविंद के भजन को प्राप्त करके उनके द्वारा जो उपग्रीय मान है वो ठीक उपग्रीयमान है ये अर्थ करते ये भेद करते चौथा कि ये उनके द्वारा उपग्रीय मान है जो भजनानंदी प्रेमी भक्त हैं इसीलिए यहाँ पर मुक्त शब्द नहीं आया है मुक्त शब्द तो ये भाष्यकारों ने टीकाकारों ने दिया निवृत्त दर्शा के कार अर्थ बताते हुए तो जिनको मुक्ति की भी तृष्णा नहीं और जिनको भोग की भी तृष्णा नहीं जो मुक्ति दी जाने पर भी स्वीकार नहीं करते और भोग तो जिनके जीवन में भोग रूप में रहे ही नहीं ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा गी मान नहीं उपगीयमान और भी श्रेष्ठत्व है उनको एक एक शब्द में रस आता है एक एक शब्द जो भगवान की लीला का उनके मन में आता है उनकी वाणी में आता है वो इतना रस वर्षाता है कि अन्य किसी रस की पिपाशा वहां पर आने की कल्पना नहीं होती वो जनरात रात मत रस समुद्र में डूबे रहते तो ऐसे लोगों के द्वारा ये चरित्र गान होता है एक बात दूसरी बात भवसार्थ ये तो मुक्त और अमुक्तों के द्वारा जो भगवान की लीला का गान होता है उनके लिए भी ये बड़ी सुंदर चीज क्यों उनके पास और कोई चीज ही नहीं है सिवा मैंने उन जीवन मुक्तों के पास भी भगवत गुणगान के सिवा और कोई चीज नहीं जगत रहा नहीं और जो भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा उनके लिए तो और कोई चीज है ही नहीं तो ये अब भविषदात भविषदात का अर्थ करते हैं कि ये संसार जिसमें बार बार जन्म मृत्यु होती है इसके समान रोग कोई सा नहीं जितने रोग हैं वे सब रोग शरीर के साथ मर जाते हैं तो इस रोग को लिए हुई जन्म लेता है जी और इस रोग को लिए हुए मर जाता है ये सबसे बड़ा रोग है तो सबसे बड़े रोग की कोई ऐसी दवा मिल जाए जो बहुत मीठी भी हो बहुत मीठी कहीं बड़ा भारी योग का वर्णन हो कहीं बड़े भारी त्याग का वर्णन हो कहीं किस चांद्राण जी व्रतों का वर्णन हो तप का वर्णन हो तो भाई ये दवा तो जरूर है पर मीठी नहीं है सब का मन इनमें रमता इन दवाओं में तो ऐसी कोई दवा हो जो अत्यंत मधुरा से मधुर हो तो बड़ी मीठी लगे और सारे रोग का समूल नाश कर दे तो वो दवा है भगवत कथा अमृत भगवान का लीला अमृत लीला सुधा कि जब व्यास जी ने इसको रचा तो देवताओं ने कहा महाराज इसको तो हमें दे दो और बदले में हमारा अमृत ले लो तो उन्होंने कहा तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए हमको तुम अपना अमृत ले जाओ तो ये जो भगवत लीला अमृत है इसके समान कोई भी संजीवनी दवा नहीं कोई भी रोग के मूल का नाश करने वाली दवा नहीं और दवाएं बड़ी अच्छी हैं, पर कोई कड़वी है कोई बड़ी तीखी है किसी के लेने में बड़ी दिक्कत होती है सब लोग नहीं ले सकते पर यह दवा ऐसी है बड़ी मधुरा की मधुर कि सुनने में अच्छी मीठी कहने में मीठी चखने में मीठी लेने में मीठी और परिणाम तो अति मधुर है ही क्योंकि ये मधुर श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है कठोर भी होते श्री कृष्ण कठोर श्री कृष्ण जो होते हैं वो कठोरों के काम के होते हैं वहाँ धनुष बांध लिए हाथ में और चक्र लिए चक्र वाले चक्र वाले जो श्रीकृष्ण हैं ये वृंदावन में नहीं आते <laughs> यहाँ तो मुरली मनोहर आते हैं मयूर पंखधारी मुरली मनोहर श्रीकृष्ण नवनील लीरद वन श्याम सुंदर मदन मोहन ऐसे जो सुंदराज सुंदर भगवान हैं वे ब्रज में रहते हैं चक्र वाले ब्रज में नहीं आते गदा वाले ब्रज में ही आते कभी भगवान के हाथ में गदा देख तो बताइए ब्रज में किसी ने एक दफे देखी सो गुफिया दर्द गई एक दफे हाथ जोड़ दिए भगवान एक बार निकलू लीला की बात है तो लीला ही तो कहीं छिप गए जाकर छिप गए तो ये झूढ़ने लगी तो ढूंढती ढूंढती जा पहुंची वहाँ पर जो समीप पहुंची तो देखा जब तो पकड़े गए ना तो तत्काल चतुर्भुज विष्णु भग तो रूप में प्रकट हो गयी वही पर शंख चक्र गारी तो ये पहुंची तो देखे विष्णु भगवान तो हाथ जोड़ दिए डर करके बोले महाराज मन में दो भाव आए कि कहीं ये शराब वराप न दे देखी जो न एक चक्कर कर लिया हाथ में चिक्के को देख के तो डर लगा तो वहां तो चाय से बोल देती दूसरा भाव है कि दयालु भी है इनसे पूछने कहा गया ये बता दें व्यापक <laughs> न रहे ठहरे विष्णु विष्णु का अर्थ व्यापक जो सर्वत्र व्याप्त है तो ये बता दें तो वहाँ ब्रज में मधुर श्री कृष्ण की लीला होती तो ये जो लीला कथा है श्री कृष्ण की ब्रज लीला ये बड़ी मधुर है तो इसलिए रोग नाशनी होने के साथ साथ खाने में भी अच्छे लगे बोलो भाई किसी को बहुत अच्छी मीठी चीज बना बना के अपना खिलाता रहे कोई और रोग नाश होता रहे अपने आप बोलिए तो जरूर खायेंगे तो क्यों नहीं खाएंगे <laughs> पेट भी भरे और खाने में भी मीठी लगे और रोग रहे ही नहीं तो जो मीठा कुपथ्य पैदा करे जो मीठा द्रोग पैदा करे वो तो कुपथ्य है ये अंतर किया है विषय कथा में ग्राम्य चर्चा में और भगवत चर्चा में महात्माओं ने ये अंतर किया है कि ग्राम में चर्चा विषय वार्ता मीठी बहुत लगती है पर जहर है और त्याग की ज्ञान की वार्ता अमृत है पर खारी लगती है और भगवत लीला ये अमृत भी है और मीठी भी लगती है ये तीन माने हैं विषय चर्चा ज्ञान चर्चा और भगवत चर्चा तो भगवान की जो लीला कथा इसमें इस प्रकार का आकर्षण है कि जो अध्यात्म ज्ञान पर निश्चित महात्मा लोग हैं वे भी इस चर्चा की तरफ खिंच जाते सुखदेव जी को लाने का यही उपाय भाग गए पता ही नहीं कहाँ गए अब आवे ही नहीं व्यास जी पीछे पीछे भटकते रहे पर ये तो आवे नहीं तब व्यास जी युक्ति रखी है शिष्यों से कहा कि भागवत के दशम के श्लोक जाके सुनाओ वो क्या बर्र आत्मी मतलब करने करने करने करने का आरम सुनाओ जाके सुना कौन खाता है पास आ गए बोले क्या सुना सर सुनाओ फर सुनाया बोले सो कहा बोलिए तो आपके पिताजी के द्वार बोले उनका है बिना बुलाए आ गए बोले पिताजी हम सीखेंगे इसको इस प्रकार से जो अत्यंत रक्त हैं उनके मनों में भी रति पैदा कर दे देरक्तु को मिल्त बना दे और सारे भवरोगों का नाश कर दे अत्यंत मधुर वो है हरिकथा और तीसरी बात बहुधा तीसरी बात ये है सूत्र मनोभरा कानों को और मन को दोनों को जो सुखी करे सुनने में भी मन लगेगी दो तीन दिन के दो दिन के बाद जब एक बाल लीला आएगी तभी इन लोगों का बड़ा मन लगेगा बाल लीला मधुर तो सुनने में भी मन लगे कान को भी अच्छे लगे और वो याद भी हो जाए ज्ञान की बात याद नहीं रहती पर लीला की बात तो याद रहती है आज श्री कृष्ण नहीं हो किया बच्चों सब बातें करते थे वहां पर कन्हैया तो नहीं हो किया ये चर्चा होती घर जाते बोले आज जंगल में क्या हुआ बोले आज ये खेल किए भैया आज ऐसा ऐसा खेला वो कन्हैया किसी प्रकार से बोले हमने उसको छकाया वो उसने हमको छकाया वो याद रहे सब बच्चों को तब तो थोड़ा याद रहता है तो श्रोत्र मनु भे कानों को जो सुनने में अच्छी लगे मीठी लगे और मन को भी मन की मीठी लगने के दो रूप होते हैं विषयी लोगों को विषय कथा मीठी लगती है पर वो विषयी भी जब भगवान कथा सुनते हैं